चलिए प्रणव मुखमंत्र पाठ ओम सहना सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह विषा वह शांति शा सूत्र कल प्रारंभ किया था मैत्री कलुणाता उपेक्षा सुख दुख पुण्यपुण्य विषयाण भावना तित और इसमें चार प्रकार की जो भावनाएं बताई गई हैं सुखी दुखी पुण्यात्मा और अपुण्यात्माओं के प्रति तो ये भावना शब्द यहाँ आया हुआ है और भावना का अर्थ समझने के लिए हम जो पीछे सूत्र आया है उसकी भी सहायता ले सकते हैं जहा ओम के जब की बात आई है तो क्या सूत्र है वहां तद जबस तद अर्थात ओम शब्द का उच्चारण और उसके अर्थ की भावना तो अर्थ के जब भावना करते हैं उसके अर्थ की तो क्या करेंगे उस काल में स्मृति में जो ईश्वर के विषय में हमने पढ़ा सुना उसके स्वरूप की जानकारी जितनी मिल पाई उस पर चिंतन प्रारंभ करेंगे तो वहां बाह्य क्रिया कोई हो रही है क्या बाह्य क्रिया उसमें कोई भी नहीं है तो भावना शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर केवल आंतरिक क्रिया आंतरिक वृत्ति बाह्य वृत्ति नहीं है इसमें और जब बाह्य वृत्ति नहीं है तो क्या अर्थ करेंगे फिर सूत्र का इसका के सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री की भावना अर्थात सुखी व्यक्तियों को देखते करके उनके पास जा करके हम ये नहीं कहेंगे हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं क्योंकि वह संभव ही नहीं है हम संसार में कितनों के साथ मैत्री कर लेंगे बहुत लोग सुखी हैं कितनों के साथ करुणा करेंगे बहुत लोग दुखी हैं हम्म और कितनों के साथ मुद्रता करेंगे क्योंकि प्रिय निभाना पड़ेगा ना जब ये व्यवहार हम क्रियात्मक रूप में करेंगे तो इसको निभाना भी होगा उन व्यक्तियों से संपर्क भी करना होगा जो कि संभव नहीं होता इसलिए जैसा अर्थ भावना का पीछे आया है वही अर्थ यहां लेंगे ये केवल मानसिक भावना है और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अब जितनों के संपर्क में हम आते हैं उनके साथ भी हम कोई व्यवहार न करें संपर्क में यदि किसी के आते हैं तो वहां तो ये व्यवहार करने योग्य है ही जैसा बताया जा रहा है वैसा करना ही है लेकिन साधक को तो संपर्क से प्रायः बचना ही होगा और उस अवस्था में अन्य जितने भी बताए जा रहे हैं सुखी दुखी प्राणी सब उनके साथ हमारी भावना अंदर की मन की वो इस प्रकार की होनी चाहिए मुद्रता की करुणा की मैत्री की उपेक्षा की और इसमें एक चीज और बताई थी मैंने कल क्या बताया था उपेक्षा का अर्थ उपेक्षा कोई भावना नहीं है और इसका प्रमाण भी दिया था कल जो सूत्र था उसमें चौथे पाद में चौथे पाद का जो दसवां सूत्र था कौन सा था हम्म दसवा सूत्र निकालिए तासाम अनादित्व चाशिशो नित्य और इसमें अंत से दो तीन पंक्ति पहले और बल्कि उससे और पीछे ले, ले लेते हैं थोड़ा सा लेकिन पहले इसको देख लें दो तीन पंक्ति पीछे वाला के ये च मैत्र आदय ध्यायी नाम विहारा मिला जी। अब ये मैत्री आदि ये किधर की ओर संकेत है यही चार भावनाएं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चारों मैत्री आदि शब्द से आ गए तो ये ये ते मैत्री आदयोध्यायी नाम विहारा ये किनके विहार हैं विहार माने व्यवहार ये किनके हैं ध्यायी नाम योगियों के जो ध्यान करते हैं ध्यानों के ये लोक व्यवहार वालों के नहीं है ये ध्यायी नाम विहारा और ये जो विहार शब्द आ रहा है ये आपने अगर किसी ने बौद्ध दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है ब्रह्म विहार और ब्रह्म विहार शब्द में यही चार बातें ली गई हैं मैत्री करुणाम उपेक्षा इन्हीं का वर्णन है उसमें और वहां पर ब्रह्म विहार शब्द से कहा गया है उसको तो यह शब्द यहीं से पहुंचा है वहां विहार शब्द उन्होंने ब्रह्म विहार कह दिया है लेकिन अर्थ वहां यही किया गया है यही चार प्रकार की भावनाएं तो ये जो मैं उदाहरण दिखा रहा हूं इसलिए कि ये जो मैत्री आदि भावनाएं हैं ध्यायों के जो विहार हैं ये ये कैसे संपन्न होते हैं इनका स्वरूप क्या है तो आगे आ रहा है बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान बाह्य साधन का इसमें कोई भी अनुग्रह नहीं होता बाह्य साधन कौन से हमारा शरीर हमारी इंद्रिया ये बाह्य साधनों से हम प्रयोग करेंगे और अन्य जो भी साधन है इन सब साधनों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं बाह्य क्रियाएं ये उनसे रहित है तो स्पष्ट है कि इन मैत्री आदि भावनाओं को करने के लिए बाह्य साधन नहीं चाहिए अब यदि किसी से जाकर के मैत्री करनी है उससे व्यवहार करना है दुखी के सामने करुणा प्रकट करनी है दया करनी है तो वहां जाना पड़ेगा नहीं तो बाह्य साधनों का प्रयोग हो गया लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाह्य साधन निरनुग्रहात्मा न कोई आवश्यकता नहीं है उनकी बाह्य साधनों की और इन भावनाओं से परिणाम क्या निकलता है उनका फल क्या होता है तो तरद दिया के प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयंती इनसे प्रकृष्ट धर्म की उत्पत्ति होती है और ये हम जिस उत्तर का भाष्य देख रहे हैं वहां भी देखिए व्यास जी ने क्या लिखा है, है कि एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते शुक्ल धर्म की उत्पत्ति बता रहे हैं यहां अर्थात इन चार प्रकार की भावनाओं से क्या होता है शुक्ल धर्म की उत्पत्ति तो यहाँ शुक्ल धर्म है और यहाँ क्या है प्रकृष्ट धर्म वही है बिल्कुल जो बहुत उत्कृष्ट धर्म तो शुक्ल धर्म उत्कृष्ट ही होता है प्रकृष्ट ही होता है तो वो धर्म उत्पन्न होता है और ये जो प्रकरण चल रहा है पीछे से अब इसको थोड़ा और देखते हैं जहां ये आया है इसी सूत्र में चौथे पाद के दसवें सूत्र में कि तत् धर्मादि निमित्तापेक्षम यहाँ और थोड़ा एक पंक्ति पीछे ले लीजिए कि वृत्तिरव अभिन्न चित्त संकोच इति आचार्य अर्थात चित्त की जो संकोच विकास वाली जो वृत्ति है अर्थात चित्त में जो व्यवहार होता है वृत्तियां उठती हैं हमारी कभी सत्वगुण की कभी रजोगुण की कभी तमोगुण की ये जो चित्त में वृत्तियां उठती हैं तो दर्शनों का सिद्धांत है कि बिना कारण के तो कार्य होता नहीं अब जब ये वृत्तियां उठ रही हैं तो कोई ना कोई इसका कारण होना चाहिए तो वो कारण स्वयं बता रहे हैं व्यासी आगे कि तच धर्मादि निमित्तापेक्षम ये वृत्तियां धर्म आदि की निमित्त वाली होती हैं धर्म आदि निमित्तों से उठती हैं और धर्म शब्द का प्रयोग यहां योग दर्शन में ये आता है हमारे पुण्य के लिए जहां संस्कारों की बात आती है कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं धर्मा धर्म रूप संस्कार वासना रूप संस्कार तो धर्मा धर्म रूप संस्कार में धर्म शब्द आ गया तो वहां धर्म किसको कहा जा रहा है पुण्य कर्मों को अब इसका अर्थ करें कि तत् धर्मादि निमित्तापेक्षम अर्थात जो पुण्य कर्म है हमारे वो इसमें निमित्त बनते हैं किसमें चित्त के चित्त में उठने वाली वृत्तियों के चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं हमारी उनका कारण बनता है हमारा पुण्य कर्माशय धर्मादि निमित्तापेक्षा जो अच्छी वृत्तियां उसकी बात हो रही है ये अक्लिष्ट वृत्तियों की अब यहां निमित्त जब बात आई कि ये निमित्त जो है धर्म वाला अर्थात पुण्य कर्माशय हमारा ये कैसे बनता है क्योंकि जब पुण्य कर्माशय को चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निमित्त माना गया अक्लिष्ट वृत्तियों का तो ये धर्म जो है पुण्य कर्माशय यह किस निमित्त से होगा ये कैसे उत्पन्न होता है तो अगला वाक्य आ रहा है निमित्त अधिविधम इसके निमित्त दो प्रकार के हैं किसके निमित्त पुण्य कर्माशय बनने के निमित्त दो प्रकार के बाह्यम आध्यात्मिकम चे एक बाह्य निमित्त और एक आध्यात्मिक निमित्त यानी अंदर के निमित्त अंदर के कारण अब बाह्य की व्याख्या की शरीर आदि साधना बाह्यम जिसमें शरीर इंद्रियां और अन्य भौतिक साधन जहां इनको लेकर के हम जब कोई कर्म करेंगे तो ये सारे जो बाह्य हैं ये निमित्त इन निमित्तों से धर्म उत्पन्न होगा शरीरादि साधनापेक्षम इसमें शरीरादियों की आवश्यकता पड़ेगी और वो कर्म कौन कौन से हो सकते हैं तो थोड़े से एक गिनाती हैं केवल दिग्दर्शन मात्र के लिए के दान, अभिवादन आदि आदि लगा दिया इसमें अब स्तुति कर रहे हैं किसी की तो क्या करते हैं उस काल में शब्द बोलेंगे वाणी से कर्म करेंगे वाणी से किसी की प्रशंसा करेंगे किसी का गुणगान करेंगे परमात्मा की स्तुति या अन्य किसी की भी स्तुति करें तो ये उससे शुक्ल धर्म बनेगा अर्थात पुण्य कर्म उत्पन्न होगा स्तुति है दान है दान में हाथ का प्रयोग करेंगे हाथों से कुछ देंगे या वाणी से ज्ञान देंगे तो दान में भी बाह्य साधन चाहिए उससे पुण्य कर्म बनता है और अभिवादन आदि जब किसी के सामने झुकते हैं विनम्रता प्रकट करते हैं उसका सम्मान करने के लिए तो अभिवादन आदि क्रियाओं से भी शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है धर्म यानी पुण्यकर्माशय तो ये तो हो गए बाह्य साधन इसके धर्म के उत्पत्ति के और दूसरा चित्त मात्राधीनम जो केवल चित्त मात्र मात्र लगा दिया और कुछ भी नहीं बाह्य साधन लेश मात्र भी नहीं बस केवल अकेला चित्त यानी चित्त ही इसमें स्वयं कारण बनेगा अपनी वृत्तियां उठाने में तो चित्त मात्राधीनम वो कौन से कर्म हो सकते हैं तो संकेत दिया छोटा सा कि श्रद्धा आदि आदि लगा दिया श्रद्धा क्योंकि मुख्य है उसको ले लिया है सत्य को ग्रहण करने का जो भाव है हमारा किसी शास्त्र में वेदों में ऋषियों के वाक्यों में हम एक ऐसा भाव बनाते हैं अपना कि ऐसा जो ऋषियों ने कहा है परमात्मा ने कहा है वो सत्य ही है ऐसा मानकर कि हम जब उनको पढ़ते हैं तो ये जो भावना हमने बनाई सत्य वाली श्रद्धा की भावना तो श्रद्धा का आधार कौन है यहां चित्त ये भावना चित्त में ही बनेगी इसमें कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है हमारी वो कहां हुई है चित्त में तो श्रद्धा आदि आध्यात्मिकम ये आध्यात्मिक कारण हो गए पुण्य कर्म को उत्पन्न करने में हैं? ये आध्यात्मिक कारण हो गए अब उसी के आगे जो है ये वाक्य आया था कि तथा च करके अर्थात उसमें प्रमाण देने के लिए कैसा किसी और ने भी कहा है तो वो वाक्य था कि ये चाहे हा। मैत्री आदयोध्यायी नाम विहारा मैत्री करुणा आदि जो ध्यायियों के विहार हैं व्यवहार हैं ते बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान ये क्यों दे रहे हैं प्रमाण इसमें ये आभ्यंतर साधन के रूप में प्रमाण दे रहे हैं ये बाह्य साधन का दे दिया इन्होंने स्तुति दान अभिवादन आदि और ये जो दे रहे हैं ये ये आध्यात्मिक के रूप में प्रमाण है अर्थात मैत्री करणामुदित उपेक्षा ये भी आंतरिक साधन है किस कार्य के लिए पुण्य कर्म को उत्पन्न करने के लिए और वही पुण्य कर्म कैसा प्रकृष्ट धर्म प्रकृष्ट पुण्य कर्माशय उसको बनाने के लिए अब ये जो दोनों बताए बाह्य और आध्यात्मिक अब इन दोनों में तुलना कर रहे हैं कि बाह्य साधन से हमने पुण्यकर्माशय बनाया और आभ्यंतर साधन से पुण्य कर्माशय बनाया इन दोनों प्रकारों में बलवान कौन है सरल कौन है अच्छा बलवान किसको मानेंगे जिससे अधिक पुण्य कर्माशय बनेगा वो बलवान होगा जिससे छोटा सा थोड़ा सा बनेगा वो साधारण होगा वो वो बलवान नहीं कहलाएगा तो बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के साधनों में आगे दे रहे हैं कि तयोर मानसम बलिय तयो देवचन है अर्थात इन दोनों में बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के निमित्तों में मानस जो निमित्त है अर्थात आध्यात्मिक रूप से हम ये मैत्री आदि जो भावनाएं करेंगे क्योंकि आंतरिक हैं सारी ये है, ये इसमें बलवान है बली यह, ये दोनों में अधिक बलवान है कथम कारण पूछा क्यों क्यों है बलवान ये आध्यात्मिक साधन क्यों बलवान बन जाते हैं तो कहा ज्ञान वैराग्य के न अतिशयेते ज्ञान और वैराग्य ज्ञान कहां होता है चित्त में उसका भी आधार चित्त हो गया वैराग्य कहाँ है राग का हटना कहां होगा ये ये भी चित्त में होगा ये दोनों धर्म चित्त के ही हुए ज्ञान और वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य ये ऐसे हैं कि केन अतिशय्यते इनको कौन टक्कर दे सकता है अर्थात इनसे बढ़ चढ़ के और कोई भाव हो ही नहीं सकता ज्ञान और वैराग्य इनसे बढ़कर के और कुछ भी नहीं हो सकता तेन अतिशय तेन को कौन दबा सकता है ज्ञान और वैराग्य को ये बहुत प्रबल होते हैं और ये आंतरिक साधन से ही उत्पन्न होते हैं अब इसमें एक उदाहरण दिया है जो उदाहरण थोड़ा विवादास्पद भी है कई लोग उसको प्रक्षेप भी मान लेते हैं लेकिन यदि हम मीमांसा दर्शन की शैली से देखें तो इसकी भी संगति लग जाती है पहले उदाहरण को देखें क्या दिया है कि चित्त दंडकारण्यम चितरेके शारीण कर्मणा शून्यम कह कर उत्साहित एक पौराणिक कथा आती है कि दंडकारण्य नाम का कोई वन था दंडक नाम से दंडकारण्य और दंडकारण्य वन में ए, किसने क्या वहां पत्थर की वर्षा की थी किन्होंने की थी बन का जिसमें नाम तो नहीं दिया है किसी का खैर जो भी कोई व्यक्ति रहा तो उसने क्या किया कि दंडकारण्य में पत्थर की वर्षा करके और वहां सारे प्राणियों को समाप्त कर दिया तो असंभव लग रहा है ना सुनने में भाई दंडकारण्य वन और सारे जीव वहां से समाप्त हो जाए सारे प्राणी समाप्त हो जाए केवल पत्थर की वर्षा करने मात्र से तो ये संभव नहीं है अर्थात जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ये असंभव उदाहरण है जैसे योग दर्शन में भी आगे आएगा और उसको कोई प्रक्षेप नहीं कहता एक आगे आएगा उसमें जाकर के जहां वो आता है कि जिसने जिसके अंगुली नहीं थी उसने माला को बुना जिसका गला नहीं था उसको पहनाया गया उस माला को और जिसके वाणी नहीं थी उसने स्तुति की उसकी यहां बहुत अच्छा लग रहा है माला पहन के हैं तो ये आगे श्लोक आएगा ऐसा उसको तो प्रक्षेप नहीं कहते इसको प्रक्षेप कह देते हैं अरे जैसे वहां पर असंभव बातें बताई जा रही हैं किसी और अर्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसे यहां पर भी एक अन्य अर्थ सिद्ध हो रहा है यहां ये दिखाना चाह रहे हैं एक दूसरे धारण को भी देख लें दूसरा दिया है कि समुद्रम अगस्त्य वद्वा अगस्त्य ऋषि का नाम सुना होगा यह भी पुरानी कथा ही है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को चुल्लू में भर करके पी लिया सारा सारा पी गए अब यह असंभव है ना कैसे पी जाएंगे लेकिन यहां यह दिखाना चाह रहे हैं कि एक चुल्लू में पानी कितना आ सकता है थोड़ा सा और अगर हम समुद्र के पानी को चुल्लू के पानी से डिवाइड करें उसको भाग दें तो कितने सारे उसमें बन जाएंगे यानी कितने गुना लाखों करोड़ों गुना हो सकता है ना तो कहना ये चाह रहे हैं इसको कहते हैं अर्थवाद मीमांसा दर्शन की भाषा में इसे कहते हैं अर्थवाद और अर्थवाद में क्या होता है अर्थवाद में किसी बात के महत्व को बताने के लिए एक अन्य दृष्टांत के द्वारा उसके महत्व को बताते हैं लेकिन वहां दृष्टांत का अर्थ कोई मुख्य नहीं होता वहां उसकी सत्यता कोई मुख्य नहीं होती असंभव बात को भी कहकर के दृष्टांत दे सकते हैं ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है तो यहां यह दिखाया जा रहा है कि मन का कर्म मानसिक कर्म मानसिक क्रिया और बाह्य शारीरिक क्रिया इन दोनों में यदि हम तुलना करें तो वही स्थिति है कि चुल्लू भर पानी और सारा समुद्र तो कहां पानी अधिक है समुद्र वाला हिस्सा अर्थात समुद्र वाला हिस्सा कोई ऐसे शरीर से पीना चाहे सारा पानी तो संभव नहीं है और मन में सोच ले मैंने पी लिया तो पी लिया दंडकारण्य भी ऐसे ही है? मन में सोच लिया कि हाँ पत्थर से वर्षा करके मैं इसको समाप्त कर दूंगा या कर दिया केवल कल्पना मात्र कर लेना मन में लेकिन कल्पना यहां ये इसलिए दृष्टांत नहीं दे रहे कि ऐसी कल्पनाएं की जाएं केवल ये दिखाने के लिए कि मानस कर्म शारीरिक कर्म से हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है ये दिखाने के लिए नहीं तो वाक्य पीछे नहीं आता कि ज्ञान ज्ञान वैराग्य के नातिशय थे अर्थात ये जो मैत्री करुणा मुद्रता उपेक्षा इत्यादि की जो भावनाएं हैं इन भावनाओं से हमारे अंदर चित्त में एक शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है उस शुक्ल धर्म के और क्या क्या परिणाम निकलते हैं वो आगे विचार करेंगे अभी थोड़ी देर में तो यहां ये दिखाने के लिए कि मानस कर्म कितना बलवान होता है तो ये सूत्र इसमें प्रमाण के रूप में है इसका भाष्य है। और दूसरा जो है ये के उपेक्षा जिसको हमने कहा था के उपेक्षा जो है ये कोई भावना नहीं है ये मैंने बताया था ना कल कि उपेक्षा कोई भावना नहीं है ये और इसमें जो सूत्र दिया था मैत्रियादीशु बलानी उसको निकालिए तीसरे विभूति बाद में तेईस नंबर पर मैत्र आदिशु बलानी तो वहां जो व्यास ने भाष्य लिखा है कि मैत्री करणा मुदिता इति पाद का तेईसवा सूत्र तो यहां व्यास जी का भाष्य देखिए कि मैत्री करणा मुदिता यहां है उपेक्षा शब्द तीन ही तो आए तीसरा भावना तीन है भावना चौथी है ही नहीं? नहीं है ना अच्छा अब इसमें आगे फल बता रहे हैं कि तत्र तूते मैत्रीम भावय मैत्री, मैत्री बलम लो सुखी प्राणी हैं उनके प्रति हम जब मैत्री की भावना करते हैं तो उससे मैत्री का बल प्राप्त होता है और दुखितेशणाम भावित करुणा बलम लभते पुण्यशीलेषु मुद्रता भावय मुद्रता लभते ये तीनों स्पष्ट हो गए अब देखिए आगे की भावना तधिर स संयम अब यहां भावना से जो समाधि बन रही है ये समाधि कोई यहां संयम शब्द से कह दिया गया है क्योंकि संयम में तीनों बातें इकट्ठी होती हैं धारणा ध्यान और समाधि तो उस समय लाभ क्या होता है इन भावनाओं से जो बल प्राप्त होते हैं ये मैत्री बल करुणा बल मुदिता बल तो कहा कि ये जो बल होते हैं तीनों प्रकार के ये तत्व बलानी अवंध्य वीरियाणी जयंते ये बल इतने प्रबल होते हैं कि इन बलों को कोई दबा नहीं सकता अवंद्य वीरिय जिनकी शक्ति किसी के द्वारा क्षीण नहीं की जा सकती ऐसे होते हैं ये बल और अब स्पष्ट आगे बोल दिया क्योंकि प्रश्न उठा था कि आपने उपेक्षा शब्द को क्यों नहीं कहा इसमें जबकि पीछे सूत्र में चार प्रकार की भावनाएं बताई जा रही हैं तो स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि पाप शीलेषु उपेक्षा न भावना यह भावना है ही नहीं भाई महर्षि ध्यान ने भी लिखा है इसी सूत्र के भाष्य में कि पापियों के प्रति अपुण्यात्माओं के प्रति न तो प्रीति करे और न वैर करे तो न करे न करे दोनों में आ गया शब्द प्रीति भी नहीं करे वैर भी नहीं करे तो करे क्या कुछ भी नहीं करे करने की बात कह कहा हैं है वो और जब करने की बात ही नहीं हो रही है तो भावना बनी मनेगी कैसे यहां तो न करने की बात है ना प्री नहीं करना वैर भी नहीं करना तो इन दोनों बातों को उपेक्षा शब्द से बोल देते हैं यहां ये दिखा रहे हैं व्यास जी की उपेक्षा कोई भावना नहीं है ये ये उपेक्षा कोई सकारात्मक चीज नहीं है कोई अस्तित्व नहीं है इसका जैसे अंधकार है तो अंधकार क्या है ये भाई प्रकाश का अभाव है अंधकार स्वयं में कुछ भी नहीं है क्या है अंधकार बताइए आप अंधकार कैसे कहेंगे ये तो कहना पड़ेगा प्रकाश करना हो ना तो न होना भी को, होना होता है किसी का <laughs> तो ऐसे ही यहां पर है कि पाप शीलेषु उपेक्षा नतु भावना ये भावना नहीं है और भावना नहीं है तो इसमें समाधि कैसे लग जाएगी समाधि में कोई विषय होता है उसका आलंबन किया जाता है तब समाधि लगती है अब यहां विषय ही नहीं है तो आलंबन कैसे हो जाएगा उसका तो आगे कहा कि ततश्च तस्याम नास्ती समाधि उसमें समाधि है ही नहीं उपेक्षा में अतो न बलम उपेक्षातह तत्र संयमा भावात अब उससे कोई बल भी प्राप्त नहीं होने वाला फिर तो बल केवल तीन से मिलेगा मैत्री करुणा मुदिता तो एक तो ये बात स्पष्ट हुई कि यहां तीन ही प्रकार की भावनाएं हैं और उपेक्षा जो कहा जा रहा है उससे कोई भावना उत्पन्न नहीं होने वाली है अब यहां पर ये जो शुक्ल धर्म की बात है इसको थोड़ा और देखते हैं इसमें जो सूत्र आता है यह आएगा आपका विभूति पाद में अठारहवा सूत्र निकालिए विभूतिपाद का अठारहवा सूत्र जहां यह दिया है कि संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, हम्म, यहां देखें व्यास का भाष्य देखिए कि द्वे खलु अमी संस्कार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं दो ये बहुत पक्के कर लेना विषय मैं इसलिए और दिखा रहा हूं जगह जगह से निकाल करके यहाँ हमारा कोई उद्देश्य केवल सूत्र का अनुवाद कर देना मात्र नहीं है दर्शन सारा अपने अंदर घुस जाइए कि कहा कैसी बातें लिखी है हम संगति कैसे लगाए उनकी क्योंकि ऋषियों की शैली होती है ऐसे ही वेदों की वही शैली होती है कि एक वेद मंत्र का अर्थ करने के लिए और वो अर्थ प्रामाणिक रूप में आ जाए हमारे सामने यथार्थ रूप में आ जाए तो उसका अर्थ करने के लिए हमें अन्य बहुत सारे मंत्रों की सहायता लेनी होती है जगह जगह से उठा उठा करके उनकी संगति लगानी होती है क्योंकि ऋषि परमात्मा एक है मंत्रों का रचयिता और एक स्थान पर उसने जो बात कही है तो अन्य स्थान पर उससे विरुद्ध तो कहेगा नहीं वो वही परमात्मा जैसा ज्ञानी ऐसे ही ऋषियों का भी है कि ऋषि जब कोई बात किसी एक स्थान पर कह रहा है और अन्य स्थान पर भी उस जैसे प्रसंग आ रहे हैं तो स्पष्ट है कि उनसे विरोध तो होना ही नहीं है तो यहां इन्होंने क्या कहा है संस्कारों के विषय में कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं और वो संस्कार दो प्रकार के कैसे होते हैं कि एक तो होते हैं वासना रूप और वो कैसे होंगे वासनारूप की स्मृति क्लेश हेतवा स्मृति क्लेश है तो वो वासना रूपा स्मृति और क्लेश के कारण बनते हैं ये कौन बनते हैं कारण इधर को ध्यान से देख उधर क्यों देखती है लड़की किसके कारण बनते हैं ये स्मृति और क्लेश. क्लेश के अर्थात वासना रूप संस्कारों से दो चीजें उत्पन्न होंगी क्या क्या स्मृति और क्लेश स्मृतियां उत्पन्न होंगी क्लेश उत्पन्न होंगे किन से वासना रूप संस्कारों से अर्थात इनका फल नहीं होता इनका जाति आयु भोग के रूप में जो हम फल की बात करते हैं सुख और सुख के साधन दुख और दुख के साधन ये जो फल होते हैं ये वासना रूप संस्कारों के नहीं होते ठीक है इनसे या तो हमारी यादें उठेंगी स्मृति अथवा क्लेश है? क्लेश का तात्पर्य वही राग द्वेष आदि योग भरेंगे अंदर से ये वासना से उठते हैं कर्माशय से पाप पुण्य कर्माशय से न तो स्मृति बनती है और न ही क्लेश उत्पन्न होते हैं था था था था था। यही तो बता रहे हैं ये जो स्मृति और क्लेश को उत्पन्न करते हैं ऐसे ही पहचान होगी इसकी क्योंकि ये चित्त के अपर दृष्ट धर्म कहलाते हैं ये दिखाई नहीं देंगे ये व्यवहार से पता लगता है व्यक्ति के व्यवहार से पता लगेगा अगर हमारी स्मृति अंदर आ रही हैं हम एकांतम बैठे हैं और तरह तरह की यादें पीछे की जो भी आ रही हैं उसमें कारण हमारा पाप पुण्य कर्माशय नहीं बन रहा है तो हमारी वासना वो कारण बन रहे हैं तो है? दोनों प्रकार के जैसे हमने संग्रह किया अनुभव कर करके जैसे संस्कार बनाए हैं क्योंकि वासना रूप संस्कार उत्पन्न कैसे होते हैं जब वहां पहुंचेंगे तब पता लगेगा तो वासना रूप संस्कार एक तो हमारे जो अविद्या अंदर है उससे उत्पन्न होते हैं और अविद्या से उत्पन्न होकर के पुनः अविद्या को उत्पन्न करते हैं ये इनमें संबंध है आपस में जैसे यहां कहा गया ना स्मृति क्लेश हेतव क्लेश के हेतु होते हैं ये तो क्लेश के हेतु होने का अर्थ क्या हो गया कि वासना रूप संस्कारों से क्लेशों की उत्पत्ति हो रही है ठीक है ना अब क्लेशों की उत्पत्ति का अर्थ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनकी उत्पत्ति हो रही है अर्थात इनको उभारते हैं ये और इनके उभरने से हम फिर वृत्तियों में लग जाते हैं चित्त में फिर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन वृत्तियों से फिर संस्कार बनने लगते हैं तो संस्कारों से वृत्ति वृत्तियों से संस्कार संस्कारों से वृत्ति ये चक्र चल पड़ता है ये उदाहरण जैसे हमने किसी पदार्थ को भोगा किसी फल को हमने खाया अब फल को खाया हमें अच्छा लगा अब अच्छा लगा तो उससे हमारी एक स्मृति बन गई अर्थात वासना रूप संस्कार बन गया अब वह संस्कार बनने के बाद कुछ दिनों बाद हमें फिर उसकी याद आने लगी फल की हुँ? अब फल की जो याद आ रही है ये स्मृति है नहीं अभी ये और उस फल से हमारा राग भी हो गया तो राग क्या है ये क्लेश तो उस वासना ने जो हमने बनाई थी पीछे फल को खा करके उससे स्मृति भी उत्पन्न हो रही है और क्लेश भी उत्पन्न हो रहे हैं अब उसके बाद हम क्या करेंगे उस फल की प्राप्ति में जहां भी मिलेगा उसको फिर प्राप्त करना चाहेंगे उसमें लग जाएंगे अब ये लगना उस फल की प्राप्ति में लगना उसको पाने का प्रयास करना ये क्या है वृत्ति और वृत्ति से फिर हमारे कर्म उत्पन्न होते ही और संस्कार भी दोनों चीजें यहां वृत्ति से कर्म भी करेंगे हम और दूसरा उससे संस्कार फिर हमारा पुष्ट हो रहा है वही जो पूर्व संस्कार है दोबारा फल को फिर खाएंगे हम तो वो और पुष्ट हो जाता है और प्रबल बन जाता है वो संस्कार है? जैसे हम नशे में उदाहरण बहुत सरलता से समझ सकते हैं नशा करने वाला प्रारंभ में एक सामान्य रूप में ही नशा करेगा लेकिन बाद में बार बार बार बार करने से इतना प्रबल इतना प्रबल अब छूटने में नहीं आ रहा है वो तो ये प्रबल बनते जाते हैं तो इस तरह से स्मृति से संस्कार संस्कार से स्मृति स्मृति से संस्कार ये चलते ही रहते हैं तो यहां दिखाना ये यह है कि ये तो हो गए वासनारूप संस्कार लेकिन हमारा जो विषय है यहां पर प्रकरण के अनुसार वो दूसरा वाला है वो कौन सा है विपाक हेतु धर्मा धर्म रूपा जो विपाक के हेतु है जिनसे विपाक बनता है जिनका फल मिलता है वो कौन से संस्कार कहलाएंगे धर्म अधर्म रूप ये उनका नाम है तो दो प्रकार के संस्कार हो गए वासना रूप और धर्माधर्म रूप तो यहां जो धर्म शब्द आ रहा है ये दिखाने के मैंने ये प्रमाण दिया था कि ये धर्म शब्द किसके लिए आ रहा है यहां पुण्य कर्माशय के लिए ठीक है तो हम दो स्थान से अब पुष्ट कर चुके इसको अर्थात ये जो सूत्र में आया था कि प्रकृष्टम वो शुक्लम शुक्ल धर्म ये जो आया था इसमें एवं भाव यत शुक्लो धर्म उपजायते ये जो सूत्र में आया हुआ है ना तो शुक्ल धर्म में धर्म शब्द है इसको हमने दो अन्य स्थानों में भी देख लिया व्यास के भाष्य में कि धर्म का अर्थ है यहां पर पुण्य कर्माशय अब इस सूत्र के अर्थ को फिर देखें व्यास का भाष्य कि तत्र सर्व प्राणीशु सारे प्राणियों ने जितने भी प्राणी है कैसे सुख संभोग पन्नेशु अब यहां ये नहीं कहा व्यास ने कि कुछ प्राणियों में क्योंकि मनुष्य कितने प्राणियों से संपर्क कर पाएगा अपने जीवन में कुछ से ही तो कर पाएगा तो यहां कुछ देना चाहिए था और दे रहे हैं सर्व प्राणी तो इससे भी सिद्ध है कि ये क्रियात्मक रूप में नहीं लेना है इसको केवल भावना के रूप में ही लेना है नहीं तो सर्व शब्द निरर्थक हो जाएगा ये ऋषि का ऋषि जो है वो अशक्य का उपदेश नहीं करते अशक्य माने असंभव का उपदेश नहीं करते संभव का ही उपदेश होता है तो हम सारे प्राणियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते लेकिन सारे प्राणियों के प्रति भावना तो बना सकते हैं हम क्या बोलते हैं यज्ञ करने के बाद अंत में सर्वे है नहीं है वही देखो वही वाक्य है सर्वे भवन तु सुखी सारे सुखी हो जाएं तो सारे सुखी हो जाएं तो हम क्या कर रहे हैं सबको कुछ बांट रहे हैं क्या भावना ही तो कर रहे हैं कोई आक्षेप करने लगे कि आप कह तो रहे हो सारे सुखी हो आपने कुछ किया भी क्या सुखी करने के लिए है कोई साधन उपलब्ध कराए किसी को कोई वस्तु दी है कोई सुखी कैसे होगा कि आपके कहने से ही बहुत लोग दुखी है अब भी हमने कह दिया सरे भव सुखे ना भी बहुत से लोग दुखी है तो हैं दुखी ठीक है लेकिन हमारी भावना क्या है हमारी भावना यह है कि सारे सुखी हो जाए तो क्या होगा इस भावना से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति बस वो दिखाना है तो सर्व प्राणिशु सुख संभोगपन्नषु जो सुख संभोग से आपन्न हैं अर्थात युक्त है जिनके पास सुख के साधन है और उनको संभोग करने की सामर्थ्य भी विद्यमान है ऐसे मनुष्यों में मैत्री भावित और यहां प्राणी भी शब्द आ गया है। सर्व प्राणीशु सर्व मनुष्य शु नहीं है तो अन्य प्राणी अन्य योनियों में विद्यमान जो प्राणी हैं वह भी सुखी यदि हैं तो उनके साथ में हमारी मित्रता रहनी चाहिए दूसरी बात यह भी है कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि यदि मैत्री नहीं करेंगे हम सुखी प्राणियों के प्रति तो दूसरा भाव हमारा फिर वही आएगा क्या आएगा भाई मैत्री का उल्टा क्या होता है देशे देशे ही तो आएगा से है तो से कम से हाँ द्वेश नहीं कम से कम वाली बात नहीं हम बहुत बड़ा लाभ है ये तो ठीक है कि हम द्वेश करने से बचेंगे ये तो बहुत छोटा सा फल है यहां सबसे बड़ा फल है शुक्ल धर्म की उत्पत्ति और उससे क्या क्या होगा ये कल को करेंगे चर्चा इस पर बहुत व्यापक विषय है ये कि शुक्ल धर्म के उत्पन्न होने से क्या होगा ये बहुत विचारने की बात है यहाँ इसलिए ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में क्योंकि हम सब इस संसार में ही रह रहे हैं और संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हमें मिलेंगे तो हमारी कौन सी भावना ऐसी रहे उनके साथ में जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो जाए उनको तो लाभ होना है ना होना है वो उनके कर्मों के ऊपर है क्योंकि हम उनके कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे सबके अपने अपने संस्कार अपना अपना कर्माशय लेकिन हम कितना लाभ ले सकते हैं इन भावनाओं के द्वारा क्योंकि हमारा साधना का क्षेत्र है हमारा योग का क्षेत्र है तो उसमें क्या क्या लाभ हो सकता है तो सुख संभोग पन्नेशु मैत्रीम भावे वहा भा, मैत्री की भावना आ गई सारे प्राणियों के प्रति और दुख तेसु करुणाम जो दुखी हैं अब यहां सुखी में भी हम ऐसे ले सकते हैं कि हमसे मान लो कोई कम सुखी है लेकिन सुखी की श्रेणी में आ रहा है तो वो भी इसमें समाविष्ट हो जाएगा हमसे अधिक सुखी है वो भी आ जाएगा लेकिन हम देखते हैं संसार में सुखी व्यक्ति जो अधर्मात्मा होते हैं जो अन्याय से धन अर्जित कर लेते हैं दूसरों को दुख दे करके छीन करके टाका डाल करके अनेक प्रकार से रिश्वत लेकर के ऐसे लोग भी तो मिलेंगे समाज में और वो भी सुख भोग रहे हैं होता है नहीं ऐसा तो उनको हम किस गिनती में गिनेंगे इसमें सुखी मानेंगे क्या उनको वो तो अपने आत्मा में आएंगे वो तो अपने आत्मा में आएंगे नहीं आएंगे वो सुखी इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई धर्म से अर्ज, अर्जन किया है यहां सुखी को हमें लेना है उन लोगों के लिए क्योंकि हम मैत्री की भावना कर रहे हैं उनके प्रति तो मैत्री की भावना अच्छे व्यक्तियों के प्रति ही की जाएगी अर्थात उन्होंने धर्म पूर्वक अर्जन करके साधन जुटाई है ऐसे सुखी तो उनके प्रति मैत्री की भावना और दुख तेसु और दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना अब दुखी भी दो प्रकार के हो सकते हैं एक साधना के पथ पर चल रहा है धार्मिक है धर्म के कार्य करता है समाज में लेकिन साधन संपन्न अधिक नहीं है जीवन कष्ट में रहता है उसका और एक वो दुखी है जिसने शराब पी पी करके और सारा घर अपना बर्बाद कर लिया अब सड़कों पर आ गया है दर दर भटक रहा है वो भी दुखी है तो यहाँ हम कौन सा दुखी लेंगे तो हाँ दूसरों के सुख से दुखी है वो भी उसी में आएगा मूर्खों की श्रेणी में आएगा वो भी वो कोई बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं आएगा यहाँ तात्पर्य है धर्म का कार्य करते हुए भी जो जीवन में कष्ट आते हैं उनको सहन कर रहा है वो ऐसा दुखी नहीं है तो उनके प्रति हमारी करुणा की भावना रहनी चाहिए और या फिर कोई देवीय आपत्ति आ गई है है ना भाई भूकंप आ गया बाढ़ आ गई अन्य कोई ऐसी समस्याएं जिन पर मनुष्य का वश नहीं चलता है ऐसे बहुत से कारण बन जाते हैं कोई दुर्घटना हो गई है अचानक और बहुत दुखी है तो उनके प्रति भी करुणा की भावना और पुण्यात्मा केशु जो पुण्यात्मा हैं अपुण्यात्मा हमसे अधिक भी हो सकते हैं हमसे कम भी हो सकते हैं सभी प्रकार के ले लेंगे इसमें जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं जो पुण्य पुण्यात्मा है उनके प्रति हमारी भावना कैसी हो मुदिता की प्रसन्नता की तो प्रसन्नता की भावना यदि नहीं करेंगे हम तो उनसे हमें ईर्ष्या होने लगेगी तो ईर्ष्या से ही बचेंगे और प्रसन्नता की भावना करने से हमारा शुक्ल धर्म भी उत्पन्न होगा और अपुण्य शीलेशु उपेक्षा जो अपुण्य शील है वो उपेक्षा उनके साथ में रखनी है अब यहां उपेक्षा में भी कई तरह से लोग अर्थ कर लेते हैं इसका उपेक्षा में क्या होता है देखो उप का अर्थ क्या होगा समीप हम्म तो समीप में जाकर के उनको देखना <laughs> उप ई उपेक्षा जो आत्मा है जो पापात्मा है उनके समीप में जाके देखें हम कि क्या क्या करते हैं कैसे कैसे करते हैं ये ये संगत रहेगा अर्थ और ज्यादा परेशान हो जाएंगे फिर तो हम कि कैसे कैसे ये पाप कर्म करते हैं और हो सकता है वो दूसरा हमें और हानि पहुंचा दे कि लो हमें ये देख रहा है चुपचाप लगता है हमारा भांडा फोड़ करेगा ये तो हमारी ही हानि कर दे वो तो ये भी अर्थ संगत नहीं होगा कि उप ये क्षण पास में जाकर के देखें एक दूसरा अर्थ और भी हो जाता है उपमाने थोड़ा छोटा एक प्रधानमंत्री होता है और दूसरा राष्ट्रपति और तो छोटा होता है ना उससे कम होता है तो उपईक्षण थोड़ा सा ईक्षण मात्र बस थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या कर रहा है वो थोड़ा ध्यान से लिए कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घात लगाए बैठे होते हैं कि जहां इसका ध्यान हटे और अपना काम करते हानि पहुंचाने के लिए घात लगाते हैं नहीं तो थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए उनका भी आसपास में कहा क्या हो रहा है कुछ तो होता ही है तो उपीक्षण लेकिन यहां जो ऋषि ने अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने तो उन्होंने यही वाक्य लिखा है जिनके पास अगर महर्षि का भाष्य अगर दिया है उसमें किसी ने उदाहरण तो इसमें उन्होंने दिया है महर्षि का ही भाष्य महर्षि दयानंद का कि पापियों के साथ उपेक्षा अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना और न वैर ही रखना तो इन्होंने उपेक्षण वगैरह इनका अर्थ ऐसे नहीं किया है कि समीप में जाकर देखना या थोड़ा देखना ऐसा कुछ भी नहीं है अर्थात उनके साथ कोई संपर्क रखना ही नहीं है बोलते हैं। हाँ और इसमें ये तो वो हैं जिन जो हमारे संपर्क में आएंगे लेकिन यहाँ तो बात बहुत ऊंची कही जा रही है ना यहाँ तो जो संपर्क में है वो तो ठीक है वहां जैसा व्यवहार कहा गया है करना ही हमें वो तो बहुत थोड़ा होगा ऐसा थोड़े ही लोग संपर्क में आएंगे लेकिन जो संपर्क में नहीं है सारा संसार हमारे सामने पड़ा हुआ है तो उन सभी के प्रति उपेक्षा का भाव यदि अपुण्यात्मा है तो क्योंकि इससे हमारी ये भावना बनती है कि भाई हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई करे अपुण्यात्मा बने वो उपेक्षा करने का अर्थ यही है कभी कभी उपेक्षा बहुत बड़ा दंड भी बन जाता है दूसरे के लिए जैसे माता पिता बच्चे से नाराज हो जाएं तो क्या करते हैं नहीं बोलना छोड़ देंगे अब बोलना छोड़ देंगे वैसे अगर उसको डांट देते उसको थोड़ा सा पीट देते वो तब भी कुछ ठीक था लेकिन बोलना छोड़ देना ये बहुत बड़ा दंड बन जाता है कभी कभी क्योंकि जिससे बोलना छोड़ जाता है वो छटपटा उठता है फिर दिल मिला उठता है बहुत बेचैनी बहुत बढ़ जाती है और खास करके वहां जहां दो व्यक्तियों में अधिक प्रेम हो अधिक निकटता हो और वहां यदि आपस में बोलना छोड़ दें एक दूसरे के प्रति तो बहुत कष्ट होता है उसे। तो वैसा यहां पर तात्पर्य नहीं है उपेक्षा का क्योंकि वो उपेक्षा वैसी नहीं है वहां तो बल्कि उपेक्षा का जो अर्थ ले रहे हैं कि प्रीति ना रखना वैर न रखना वह भाव तो है ही नहीं वहां वहां तो बल्कि और द्वेश है अंदर से हमें हम उसको कोई दंड देना चाह रहे हैं किसी प्रकार का हम उसकी हानि चाह रहे हैं हम उसको दुखी करना चाह रहे हैं यह है ना भावना यह है हम उसको दुखी करने की स्थिति में लाना चाह रहे हैं तो उसको उपेक्षा नहीं कहेंगे तीसरी जो लोक में अर्थोपेक्षा का है वो यहां नहीं चलेगा तो एवं अश्य भावतः शुक्लो धर्म उपजायते तो इस प्रकार से भावना करने से योगी के अंदर शुक्ल धर्म अर्थात पुण्य कर्म की उत्पत्ति होती है पुण्य कर्म क्या इससे लाभ होगा आगे कल कुछ चर्चा करेंगे इस पर और आगे देखते हैं कि प्रसीदति उससे क्या होता है चित्त प्रसीदति क्या अर्थ किया था मैंने कल चित्त प्रसादन का अर्थ किया था चित्त की निर्मलता चित्त की स्वच्छता चित्त का साफ हो जाना यह है तथस् चित्तम प्रसीदती अर्थात चित्त निर्मल होने लगता है किस से शुक्ल धर्म से कैसे होता है ये बाद में देखेंगे और प्रसन्नम एकाग्रम प्रसिद्ध का ही किया कि जब प्रसन्न हो जाता है चित्त अर्थात स्वच्छ निर्मल हो जाता है तो एकाग्र हो जाता है एक विषय पर टिक जाता है एकाग्रम का ही अर्थ किया स्थिति पदम लभते स्थिति के पद को प्राप्त करता है स्थिति किसे कहते हैं पीछे आ चुका है तत्र स्थित और वहां स्थिति का अर्थ किया है व्यास जी ने चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति चित्त की शांत अवस्था उथल पुथल समाप्त हो जाना एक ही चिंतन चलते रहना लगातार लगातार पांच मिनट दस मिनट एक घंटा जितना भी संभव हो सकता है तो इसे कहते हैं चित्त की प्रशांत वाहिता जैसे जल वायु नहीं चल रही है और जल का प्रवाह बिल्कुल शांत चल रहा है उसमें कोई लहर नहीं उठ रही है जैसे दीपक की दीपक के ऊपर शीशे की चिमनी लगा देते हैं और उसकी लौ को फिर कैसे देखते हैं हम लोग बिल्कुल स्थिर बिना हिली हुई है हिलती नहीं दिखाई देती बिल्कुल भी ये लगता है कोई स्थिर मोटी चीज ठोस वस्तु रखी हुई है ये लगता है नहीं जैसे आजकल जो है वो प्लास्टिक के दिए आते हैं नहीं दीपक की बनी बनाई आ रही है ना आजकल आते हैं ऐसे रख लेते हैं लोग और वो विद्युत जलाई और वो दिखता है जलता हुआ ऐसे जैसे दीपक जल रहा है तो ऐसी बिल्कुल स्थिरता हो जाती है चित्त की इसे कहते हैं एकाग्रम स्थिति पदम लभते तो ये आज यही समाप्त करते हैं कल इसको दिखेंगे शुक्ल धर्म कैसे कैसे क्या करेगा ये और परिणाम लाएगा हमारे सामने प्रणवधानी हो oh. oh.